भारतीय दर्शन जैन दर्शन तत्वों का विचार जैनों ने विश्व के प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक स्वरूपों का विचार कर सात प्रकार के मूल तत्वों का पता लगाया इन्हीं तत्वों से जगत की समस्त वस्तुओं का परिणाम होता है यह तत्व जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा तथा मोक्ष है इनमें जीव और अजीव इन दोनों तत्वों को द्रव्य भी कहते हैं जीव तत्व आत्मा या चेतन को संसार की दशा में जीव कहते हैं इसमें प्राण है इसमें शारीरिक मानसिक तथा इंद्रिय इंद्रियजनक शक्ति है शुद्ध नय के अनुसार जीव में विशुद्ध ज्ञान तथा दर्शन अर्थात निर्विकल्पक एवं सविकल्पक ज्ञान रहता है किंतु व्यवहार दशा में कर्म की गति के प्रभाव से औपस्मिक एक प्रकार का परिणाम है जिससे जीव के वास्तविक स्वरूप का आच्छादन हो जाता है क्षायिक छायोपसमिक औदयिक तथा पारिमाणिक इन पाँचों भाव प्राणों से जीव युक्त रहता है इनके कारण जीव का परिशुद्ध रूप छिपा रहता है और पश्चात वही भावद सापन्न प्राण द्रव्य रूप में परिणत होकर पुद्गल रूप में व्यक्त हो जाता है और फिर वह जीव संसारी कहलाता है एक बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि जैन मत में प्रत्येक अवस्था के दो स्वरूप होते हैं भाव और द्रव्य अव्यक्त की दशा को भाव कहते हैं और व्यक्त की अवस्था में उसे ही द्रव्य कहते हैं इसी प्रकार इनके मत में प्रत्येक घटना का निश्चय या विशुद्ध दृष्टि से एवं व्यवहारिक दृष्टि से विचार किया जाता है जैन दर्शन परिणामवादी है अर्थात प्रत्येक वस्तु एक स्वरूप को छोड़कर दूसरे स्वरूप को धारण करती रहती है प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म ये लोग मानते हैं और इसी कारण धर्मों के भेद से एक वस्तु दूसरी वस्तु से भिन्न है जीव की सभी क्रियाएं उसके अपने किए कर्मों के फल स्वरूप हैं स्वभाव से शुद्ध दृष्टि के अनुसार जीव में ज्ञान तथा दर्शन है यह अमूर्त है करता है अपने स्थूल शरीर के समान लंबा चौड़ा है अपने कर्म फलों का भोगता है सिद्ध है तथा ऊपर की ओर गतिशील है अनादि अविद्या के कारण कर्म जीव में प्रवेश करता है और इसी कर्म के संबंध से जीव बंधन में रहता है बंधन की दशा में भी जीव में चैतन्य रहता ही है यह नित्य परिणामी है इसमें संकोच और विकास ये दो गुण है अतः एक ही जीव हाथी के शरीर में प्रवेश करने से हाथी के बराबर का होता है और वही चींटी के शरीर में प्रवेश करने पर चींटी के समान होता भी छोटा भी हो जाता है इसमें रूप नहीं है इसलिए कोई आँख से इसे नहीं देख सकता किंतु इसका ज्ञान तो लोगों को होता ही है जीव में सम्यक दर्शन सदा न रहे किंतु किसी न किसी प्रकार का ज्ञान उसमें रहता ही है बंधन से मुक्त होने पर जीव का सम्यक ज्ञान अभिव्यक्त होता है सम्यक ज्ञान से युक्त होने के ही कारण जीव मुक्ति की तरफ अग्रसर होता है परिणाम के प्रभाव से या किसी विशेष शक्ति के अनुग्रह से जीव सम्यक ज्ञान को प्राप्त करता है अन्य द्रव्यों के समान जीव में प्रदेश होते हैं इसमें अवयव भी होते हैं इसलिए यह अवयवी कहलाता है इसके प्रदेशों को पर्याय कहते हैं इसीलिए जीव भी अस्तिकाय शरीर प्रदेशों से युक्त कहने वाला कहा जाता है जीव में प्रत्येक क्षण परिणाम होता है अतएव इसमें एक क्षण में जो स्वरूप उत्पन्न होता है वह दूसरे क्षण में बदलकर भिन्न धर्म को धारण कर लेता है ऐसी स्थिति में भी जीव का जो एक अपना स्वाभाविक स्वरूप है वह तो सभी क्षणों में स्वभावतः वर्तमान ही रहता है इस प्रकार उत्पाद व्यय तथा द्रव्य ये तीनों प्रतिक्षण जीव में भी रहते ही हैं यह सब काल के प्रभाव से होता है अतएव जीव भी एक प्रकार का द्रव्य है प्रत्येक जीव में स्वभाव से अनंत ज्ञान अनंत दर्शन तथा अनंत सामर्थ्य आदि गुण रहते हैं किंतु आवरणीय कर्मों के प्रभाव से इनकी अभिव्यक्ति नहीं होती जीव के मुख्य गुण दो ही हैं चेतना या अनुभूति तथा उपयोग चेतना का फल उपयोग के दो भेद हैं ज्ञानोपयोग तथा दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग को सविकल्पक तथा दूसरे के निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं अर्थात जीव में मति श्रुत अवधि पर्याय तथा केवल एवं तीन विपर्य अर्थात कुमति कुश्रुत तथा विभंगावधि ये आठ सविकल्पक ज्ञान हैं इनमें केवल ज्ञान छाइक कहा गया है क्योंकि यह कर्मों के नाश होने के बाद अभिव्यक्त होता है और यह शुद्ध ज्ञान भी है